तो तर्क संग्रह में अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण का विचार संपन्न हुआ अब आता है दो पदार्थों का लक्षण ग्रंथ संपन्न हुआ लक्षण के साथ ही साथ परीक्षा भी है परीक्षा का अर्थ होता है लक्षितस्य लक्षित से नवा इति नीचारी परीक्षा तो जो लक्षण करते हैं वह जिसका लक्षण किया जा रहा है उसमें रहता है कि नहीं रहता है ये विचार भी, भी साथ साथ हो जाता है इसलिए लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ साथ साथ चल रहा है लक्षण कहा जाता है वस्तु के असाधारण धर्म को जो जिस वस्तु का असाधारण धर्म है वह उस वस्तु का लक्षण कहलाता है और धर्म में असाधारणत्व तो है अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्व तो वस्तु के अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म को कहा जाता है उस वस्तु का लक्षण अन्यून न्यून और उसका विरोधी है अन्यून और अतिरिक्त का विरोधी है अनतिरिक्त तो अनतिरिक्त वृत्ति का मतलब जिसका लक्षण किया जा रहा है उनमें जितने लक्ष्य हैं उस लक्ष्य के संपूर्ण भाग में रहने वाला अन्यून वृत्ति कहलाता है ये नहीं कि लक्ष्य के कुछ भाग में रहेगा कुछ भाग में नहीं रहेगा तो न्यूनवृत्ति कहा जाएगा फिर अन्यूनवृत्ति कहा जाएगा जिसका लक्षण किया जा रहा है लक्ष्य जितने हैं उन सब में रहने वाला वो अन्यूनवृत्ति और लक्ष्य के कुछ भाग में रहें कुछ भाग में न रहें तो वो न्यूनवृत्ति कहलाता है अनतिरिक्त वृत्ति का अर्थ है जिसका लक्षण किया उसमें तो रहेगा ही और दूसरे में भी रह रहा है जो अलक्ष्य है जिसका लक्षण नहीं किया जा रहा है उसमें रहने वाला और लक्ष्य में भी रहने वाला अतिरिक्त वृत्ति कहा जाता है और अनरिक्त वृत्ति का हो जाएगा जिसका लक्षण किया उससे अधिक यानि अलक्ष्य में भी न रहें लक्ष्य मात्र में रहें और अलक्ष्य में न रहें ऐसा धर्म अनतिरिक्त वृत्ति धर्म कहलाता है अनतिरिक्त वृत्ति धर्म कहलाता है और लक्ष्य मात्र में रहने वाले को अन्यून वृत्ति धर्म कहा जाता है वो है लक्षण वह लक्ष्य में रहता है कि नहीं रहता है ऐसा विचार परीक्षा कहलाएगा और उद्देश्य कहा जाता है पदार्थ का नाम मात्र से परिचय उद्देश्य उद्देश्य ग्रंथ पहले हो गया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव सप्त पदार्थ से लेकर के अभाव चतुर्विध यहाँ तक का उद्देश्य ग्रंथ था नाम मात्र से सात पदार्थों का परिचय कराया और तत्र गंधवती पृथ्वी से लक्षण ग्रंथ प्रारंभ हुआ तो पहले द्रव्य नामक जो पदार्थ है उस द्रव्य नामक पदार्थ के अवान्तर जो नौ भेद हैं उनका लक्षण और भेद बताए गए और फिर द्रव्य नौ द्रव्यों का लक्षण और भेद बताने के बाद बता दिया गया कर्म को गुण को द्वितीय पदार्थ गुण उसका लक्षण और अवांतर भेद और उन चौबीस गुणों में से भी प्रत्येक गुण के यदि कोई अवांतर भेद है तो वे सब भी बताए गए अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण तक यही चला गुण निरूपण प्रकरण चला गुण का लक्षण ग्रंथ लक्षण और परीक्षा ग्रंथ चला कहाँ से त्र चक्षुर्ग्राह्यो गुणों यहाँ से शुरू हुआ और चला यहाँ तक अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्था आपादक स्थितिस्थापक कटादी पृथ्वी वृत्ति ये गुणनामक जो द्वितीय पदार्थ उसका लक्षण तथा परीक्षा ग्रंथ हुआ अब बचे हैं छ पदार्थ और पांच पदार्थ सात ही पदार्थ हैं ना तो दो पदार्थों का लक्षण और परीक्षा हो गई तो पांच पदार्थ बचे हैं कर्म सामान्य विशेष समय ये चार भावात्मक पदार्थ और एक अभावात्मक पदार्थ इनका लक्षण और परीक्षा ग्रंथ अवशिष्ट है उसे बता रहे हैं तो पहले कर्म नाम का जो पदार्थ है उसका लक्षण परीक्षा ग्रंथ शुरू होता है उसका नाम है अथ कर्म खंड यानी कर्म के लक्षण परीक्षा के प्रतिपादक ग्रंथ का आरंभ होता है कर्म खंड यह कर्म का प्रकरण है खंड का अर्थ है प्रकरण शब्द खंड यानी शब्द का प्रकरण अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण जैसे हुआ खंड अनुमान खंड यानी अनुमान का प्रकरण तो कर्म का लक्षण करते हैं जो पांचों प्रकार के कर्म में रहेगा चलनात्मकम कर्म चलनात्मक कर्म ये कर्म का लक्षण है चलनात्मकत्व कर्मणः लक्षणम् चलन कहते हैं क्रिया को तो क्रिया कर्म कहलाता है और इसके अमान्तर कितने भेद हैं पांच प्रकार का कर्म बताया था न उत्षेपण आक्षेपण अपक्षेपण और अंकुंचन प्रसारण गमन ये पांच प्रकार हैं और पांचों में रहने वाला यह सामान्य लक्षण है चलनात्मकत्व ये सब में रहेगा चलना चलनात्मकम कर्म ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु अब ये अवान्तर जो पांच भेद हैं उसमें से पहला भेद है उत्षेपण उसका लक्षण कर रहे हैं कर्म सामान्य का लक्षण करके चलनात्मकत्व ये रहेगा धर्म चलनात्मकत्व धर्म यानी चलनत्व चलन रूपता ये सात पदार्थों में से केवल तीसरा जो पदार्थ है कर्म उसी में रहेगी बाकी में चलनात्मकत्व तो नहीं है चलन क्रिया तो रहेगी लेकिन चलनत तो नहीं रहेगा चलनत्व तो तो रहेगा चलन क्रिया में और क्रिया तो होगी द्रव्य में ये समय समन्वय से पहले बताया था ना कि कर्म और गुण कहाँ रहते हैं द्रव्य में तो ये चलन होगा चलन चलनात्मकत्व तो ये कर्म का लक्षण है चलनात्मकत्व तो इस लक्षण से लक्षित कर्म का आश्रय कौन होगा तो उसका आश्रय है समय सम्बन्ध से द्रव्य क्रिया का आश्रय इसलिए क्रियावत्वम द्रव्यत्वम ये द्रव्य सामान्य लक्षण है तो ये जो क्रिया है कर्म है वो रहता है द्रव्य में समु संबंध से इनमें द्रव्य में चलन रहेगा चलनत्व तो ये लक्षण नहीं रहेगा चलनत्व तो, तो ये चलन का धर्म होगा चलन स्वयं है कर्म और वो उसमें रहेगा चलनत्व न कि द्रव्य में तो समय संबंध से चलनत्व धर्म जिसमें रहे वो कर्म है चलन तो समय संबंध से रहेगा द्रव्य में और चलनत्व तो समु संबंध से रहेगा कर्म में इसलिए द्रव्य में तो समवेद समवाय सम्बन्ध से भले ही रहे लेकिन समुवाय संबंध से नहीं होगा इसलिए भी साथ में समझना समवाय संबंधे न चलनात्मकत्व कर्मण लक्षणम समवाय संबंध से चलनात्मकत्व कहो या चलनत्व कहो जिसमें रहता है वह कर्म है ये कर्म का लक्षण हो जाएगा तो समु संबंध से चलनत्व रहता है केवल सात पदार्थों में से कर्म नाम के पदार्थों में ही और कर्म नाम के पदार्थों में भी जो उसके पांच अवान्तर भेद हैं उनमें से प्रत्येक में रहेगा इसलिए अन्यून वृत्ति धर्म हो जाएगा चलनत्व यदि पांच में से चार में रहे और एक में न रहे तब भी न्यून वृत्ति कहा जाएगा एक में रहे चार में न रहे तब भी न्यून वृत्ति हो जाएगा पांचों के पांचों में रहेगा तो अन्यून वृत्ति कहा जाएगा तो ये चलनत्व उत्क्षेपण में भी रहता है अपक्षेपण में भी रहता है अंकुंचन में भी रहता है प्रसारण में भी रहता है गमन में भी रहता है चलनत्व यही पांच प्रकार का कर्म है तो कर्म के हरेक अंश में ये पांच प्रकार हुए यानी पांच अंश हो गए एक प्रकार से कर्म के और उनमें से प्रत्येक में रह रहा है अतः चलनत्व धर्म को कहा जाएगा कर्म का अन्यून वृत्ति धर्म और ये चलनत्व समवाय संबंध से यदि कर्म इन पांचों में रहता हुआ बाकी छ पदार्थों में से किसी भी एक पदार्थ में रहेगा तो वो हो जाएगा अतिरिक्त वृत्ति तो बाकी जो छः पदार्थ हैं द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय और अभाव इनमें से कहीं पर भी चलनत्व धर्म समवाय संबंध से नहीं रहता है इन छह में से किसी में भी समय संबंध से चलनत्व धर्म आपको नहीं मिलेगा दूसरे संबंध से भले ही मिले समवाय संबंध से इन छह पदार्थों में से किसी भी पदार्थ के आश्रित नहीं होगा इसलिए चलनत्व धर्म को कहा जाएगा अनतिरिक्त वृत्ति अतिरिक्त वृत्त। यदि इन में से किसी में रहता छह में से तो अतिरिक्त वृत्ति होता लेकिन किसी में भी नहीं रह रहा है समय संबंध से चलनत्व धर्म तो अतिरिक्त वृत्ति नहीं हुआ अनतिरिक्त वृत्ति हुआ तो अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म है कर्म का समवाय संबंध है चलनत्व तो जिस वस्तु का जो अन्यून अनरिक्त वृत्ति धर्म है वह उस वस्तु का लक्षण कहलाता है उसे लक्षण कहते हैं तो समवाय संबंध चलनत्वम चलनत्व ये कर्म का अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म होने से लक्षण होगा अन्यून वृत्ति होने से अव्याप्ति दोष नहीं आएगा अनतिरिक्त वृत्ति होने से अतिव्याप्ति नहीं होगी जो अतिरिक्त वृत्ति धर्म होगा लक्षण होगा तो उसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष होता है अन्यून वृत्ति होगा तो अभ्याप्ति नाम का दोष होता है और लक्ष्य मात्रा में नहीं रहेगा तो असंभव असंभव नाम का दोष होता है ये तीनों दोष नहीं है अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्य धर्म धर्म है ये तीनों दोषों से रहित धर्म है वो हो जाएगा लक्षण तदे वही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्यम ऐसा पद कृत्य में कहा है अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति का ही अर्थ कर दिया अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्रय शून्य कहो या अन्यून अनिक्त वृत्ति धर्म कहो शब्दांतर हो रहा है अर्थ एक है, ये तो है वो किसके दृष्टि से, से का मतलब ह हाँ? न आप में हो रही हैं न पृथ्वी में हो रही है ट्रेन चल रही है क्या तो आप भी कहोगे मैं जिस ट्रेन में बैठा हूं, वो ट्रेन चल रही है तो चलन क्रिया ट्रेन में हो रही है साथी भी यही कहेगा तो ये ये ट्रेन भी द्रव्य है उसमें समवाय समय से चलन क्रिया हो रही है और उस चलन क्रिया में सम्वय संबंध से चलनत्व रहता है चलनत्व ये ट्रेन में नहीं है चलनत्व आप में भी नहीं है चलन में है समय संबंध से चलनत्व धर्म और वो चलनत्व धर्म से युक्त चलन क्रिया ट्रेन में है वो समन्वय संबंध से रहेगी ट्रेन में ट्रेन समवेत चलन है और बाकी जो जो उस ट्रेन में बैठा है वो जो ट्रेन में नहीं बैठे हैं उनके दृष्टि से माने मानेंगे चलती हुई ट्रेन में जितने बैठे हुए हैं वह यहाँ से चल दिए चलती हुई ट्रेन में बैठने के कारण कहा जा रहा है चल दिए हाँ हा, क्रिया क्रिया है न कि क्रिया का लक्षण चलनत्व क्रिया से चलनत्व रूप क्रिया के लक्षण से लक्षित जो चलन क्रिया वह चलन क्रिया समय संबंध से ट्रेन में हुई और उस समय संबंध से चलन क्रिया से युक्त ट्रेन में जितने आरूढ़ हैं उनको उस ट्रेन में अनारूढ़ व्यक्ति कह रहे हैं कि यहाँ से चल दिए जो ट्रेन आरूढ़ हो गए लोग वे वो निकल गए ट्रेन निकल गई तो वो निकल गए आश्रय के धर्म का आरोप आश्रित में हुआ वैसे घोड़े में बैठा हुआ व्यक्ति चलता थोड़ा ही है दौड़ता घोड़ा है माना जाता है कि व्यक्ति दौड़ रहा है घुड़सवार दौड़ रहा है दौड़ता घोड़ा है नहीं वो निष्क्रिय ही है उस रूप से दूसरे दूसरे संबंध से क्रियावान भले ही हो जाए ये माना जाएगा क्रिया समवेत हैं कौन समय सम्बन्ध से क्रिया जिसमें रह रही है ट्रेन में और उससे उसके साथ सही होगा ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति का होने से चलन समवेत संयोग संबंध से भले ही क्रिया ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति में रह रही हो वो संबंध बदल गया समवाय संबंध से क्रिया ट्रेन में है और क्रिया समवेद संयोग संबंध से ट्रेन ट्रेनारूढ़ जो व्यक्ति है उनमें है उसी संबंध सम्वाय संबंध से नहीं रहेगी वो क्रिया संयोग संयोगवेद संयोग सम, संबंध से रहेगी वो तो ट्रेन तो ट्रे, में भी नहीं है चलनत्व वो तो, तो, तो ट्रेन में चलनत्व रहेगा समवेत समवाय संबंध से इसलिए मैंने शुरू में कहा कि समवाय न चलनत्व समवाय संबंध से चलनत्व जिसमें रहता है वह कर्म है उसमें संवेद समवाय भी नहीं है हाँ। हाँ। क्रियाश्रय यानी क्रिया दो प्रकार की एक फल रूपा व्यापार रूपा तो व्यापार रूप क्रिया का जो आश्रय होता है उसे कर्ता कहते हैं और फल रूप. क्रिया का जो आश्रय होता है उसे कर्म कहते हैं जैसे राम ग्रामम गच्छति तो गमन क्रिया का स्वरूप क्या है गम ग्राम संयोग अनुकूल व्यापार ग्राम संयोग अनुकूल व्यापार राम गांव जा रहा है का मतलब क्या कर रहा है गमन कर रहा है तो गांव के साथ उसका संयोग हो जाए ऐसा व्यापार कर रहा है संयोगानुकूल व्यापार कर रहा है तो व्यापार रूप जो गमन क्रिया है वो राम में हो रही है गांव तो जहां वही है वहीं है जैसे ही गांव में पहुंच जाता है तो गांव के साथ उसका संयोग हो जाता है तो संयोग ये गाँव में भी रहा संयोग संबंध है द्विष्ट होता है दो में रहता है और राम में भी रहा गांव में भी रहा तो केवल संयोग रूप जो फल फलात्मिका क्रिया उसका आश्रय ग्राम बना इसलिए वो गमन क्रिया का कर्म कहलाया ग्रामम ये कर्म है गमन क्रिया के फलभूत संयोग का आश्रय होने से ग्राम कर्म है और उस संयोगानुकूल व्यापारात्मक क्रिया करने से राम करता है ये कहा जाता है तो ये जो चलनत्व लक्षण है कर्म का वो रह रहा है समु संबंध से केवल कर्म नाम के पदार्थ में ही और उसी का वह अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होने से अव्याप्ति अतिव्याप्ति, असंभव तीनों दोषों से रहित धर्म होने से समवाय संबंधे न चलन वत्व ये माना जाएगा चलन वत्व का अर्थ ही चलन होता है चलन होता है वो हो जाएगा कर्म का लक्षण ये ध्यान में आया न ये पांचों प्रकार के कर्म में रहेगा इसलिए इसे कहा जाएगा कर्म सामान्य लक्षण उत्षेपण अपक्षेपण आदि सारे कर्म के भेदों में रह रहा है ये कर्म सामान्य लक्षण हुआ अब कर्म विशेष का लक्षण जो उत्षेपण नामक कर्म विशेष है उसका लक्षण करते हैं तो लक्ष्य हो जाए जाये, हो जाएगा कर्म विशेष कर्म मात्र लक्ष्य नहीं है चलनत्व इस लक्षण का लक्ष्य तो कर्म मात्र है अब उत्षेपण जो कर्म विशेष हैं कर्म के पांच भेदों में से पहला भेद वही मात्र लक्ष्य होगा तो बाकी जो चार हैं उनको अलक्ष्य कहा जाएगा उत्षेपण नामक कर्म से अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं चार कर्म चार प्रकार के बाकी कर्म और द्रव्यादि छह पदार्थ वे अलक्ष्य कहे जाएंगे तो उन अलक्ष्यों में न रहने वाला और उत्षेपण मात्र में रहने वाला जो धर्म होगा वो उत्क्षेपण का लक्षण बन जाएगा उसे अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म कहा जाएगा उत्षेपन नामक कर्म विशेष का वो उसका लक्षण बनेगा ऐसा धर्म कौन सा है तो बताया कि ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु हेतुत्व उत्सेपन से लक्षणम ऐसा लगाना ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु उत्षेपनम ये उत्सेपण नामक कर्म क्या है कि वह ऊर्धदेश संयोग का हेतु है कर्म में पांच प्रकार के कर्म में से यानि चलनात्मक क्रिया से जिस क्रिया से ऊर्धदेश के साथ चलन रूप कर्म करने वाले का संयोग हो रहा है कर्म कर्ता का ऊर्ध् देश के साथ संयोग हेतुभूत चलनात्मक क्रिया हो रही है तो ये क्रिया जिसमें हो रही है उसका उसका ऊर्ध्व देश के साथ संयोग होगा वो हो जाएगा फल संयोग और हेतु होगा कर्म तो ऊर्ध के साथ संयोग रूप फल का हेतुभूत जो कर्म उसे उत्सपण नामक कर्म कहा जाएगा उसमें एक धर्म रहेगा ऊर्धव संयोग हेतुत्व ये जो धर्म है संयोग हेतुत्व तो रूप धर्म यह उत्षेपण का ही अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होगा कर्म के जो बाकी चार प्रकार हैं, अपक्षेपण, अंकुंचन प्रसारण गमन इनमें से किसी में ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुत्व तो नहीं है अन्य अन्य संयोग हेतुत्व तो भले ही हो ऊर्धदेश संयोग हेतुत्व बाकी चार कर्मों में भी नहीं है और उनमें भी नहीं है द्रव्यादि में भी इसलिए हेतु से भी लेना असाधारण हेतु नहीं तो कर्म मात्र के प्रति कारण बनने वाले जो ईश्वरादि नवसाधारण कारण है ना वे तो ऊर्द्व देश संयोग रूप जो कार्य विशेष है उसके प्रति भी हेतु बनेंगे लेकिन वो साधारण हेतु बनेंगे असाधारण हेतु लेना और असाधारण हेतु में भी फिर दो भेद करना जो करता है ऊपर जो जा रहा है वो जाएगा तब न संयोग होगा और उर्ध् देश नहीं होगा तो किसके साथ संयोग होगा इसलिए उर्ध्व देश भी और जाने वाला जो करता है वो भी तो असाधारण कारण बन रहा है संयोग का इसलिए हेतु से लेना असमवायी हेतु असमवाई हेतु असमवाई कारण हेतु शब्द का अर्थ निकलेगा तो ऊर्ध्वदेश संयोग का जो असमवाई कारण है उसे कहा जाएगा उत्षेपण नामक कर्म उत्पण नामक कर्म हो जाएगा वो हाँ उर्ध्व देश यानि जहाँ अभी आप हैं आपकी आपकी स्थिति जहां है उस वो बन जाएगा अवधि स्थान है ना जहाँ आप खड़े हैं बैठे हैं उस स्थान की अपेक्षा से आपकी अपेक्षा से ऊपर हैं ऊर्ध् देश नीचे हैं अधो देश इधर है पूर्व देश उधर है पश्चिम देश सामने है दक्षिण पीछे है उत्तर ये हो जाएगा ना तो ऊर्ध्व देश के ऊर्ध्व देश के साथ संयोग वो संयोग किसका होगा ऊपर जाने वाले का तो ऊपर जाने वाला जो द्रव्य वो हो जाएगा समुवायी कारण संयोग का और असमवायिक कारण हो जाएगा उस ऊपर जाना रूप जो क्रिया हो रही है उत्सपण नामक कर्म ऊपर जो जा रहा है वो ऊपर जाएगा ही नहीं जहां है वहीं पर रहेगा पृथ्वी में तो ऊर्धदेश संयोग नहीं होगा ना इसलिए जाने वाला जो पदार्थ वो हुआ द्रव्य वो हो जाएगा ऊर्ध् देश संयोग रूप कार्य के प्रति समवायी कारण और असमवायी कारण हो जाएगा उस संयोग का कारण बनने वाला संयोग के प्रति कारण बनने वाला जो कौन है ऊर्धम वो भी द्रव्य में हो रहा है जो ऊपर जा रहा है तो असमवायी कारण का लक्षण पहले बताया था कार्येन न वा वेतम सत कारणम असमवायी कारणम तो यहां कार्यण सह एक अर्थे समवेतम सत कारणम असमवायी कारणम हो जाएगा तो कार्य है उर्धदेश संयोग वो भी समय संबंध से किसमें रहेगा ये ऊपर जो जा रहा है उसमें समु संबंध से रहेगा तो कार्य जहा समय संबंध से रह रहा है तो ऊर्धदेश संयोग रूप कार्य ऊपर जाने वाले द्रव्य में रह रहा है समु संबंध से संयोग गुण होने से समवाय संबंध से रहेगा द्रव्य में ऊपर जाने वाले द्रव्य में इसलिए ऊपर जाने वाला द्रव्य कहलाएगा कार्य का समवायी कारण और वहीं पर समवाय सम्बन्ध से रहने वाला तो ऊर्ध्वगमन भी किसमें हो रहा है ऊर्ध्वगमन रूप कर्म वो ऊपर जाने वाले द्रव्य में जहाँ कार्य समय संबंध से रह रहा है वहीं पर समवाय सम्बन्ध से रह रहा है ऊर्धम रूप कर्म उसी द्रव्य में ऊर्ध्गमन हो रहा है ना तो ऊर्ध्गमन रूप जो क्रिया वो भी समय संबंध से रह रही है ऊपर जाने वाले द्रव्य में संयोग भी उसी में रह रहा है तो कार्य जहाँ समय संबंध रहता है वहीं पर समय संबंध से रहता हुआ कार्य के प्रति कारण बने उसे असमय कारण कहा जाता है तो जैसे पट रूप का असमवायी कारण है तंतु का रूप तो पट जो है का आ, ना, तंतु आ, पट के प्रति असमवायिक कारण है तंतुओं का संयोग तंतुओं का संयोग पट का असमय कारण है ना? तो पट रूपी कार्य समय सम्बन्ध से रहता है तंतुओं में और वही तंतुओं का संयोग भी तंतुओं में समवाय सम्बन्ध से रह करके पट के प्रति बनता है इसलिए पट का असमवय कारण कहलाता है ऐसे ऊर्ध्व गमन उत्षेपण नामक जो ऊर्ध्व गमन है वह समय संबंध से रह रहा है ऊपर जाने वाले द्रव्य में और वहीं पर उसका कार्य ऊर्ध्व देश संयोग भी रह रहा है और उसके प्रति कारण बन रहा है ऊर्ध्वगमन किसके प्रति संयोग के प्रति तो यह असमवायिक कारण का लक्षण है वो असमवा कारण का लक्षण ऊर्ध्वगमन में घट रहा है इसलिए ऊर्ध्वगमन को कहा जाएगा ऊर्ध्व देश संयोग असमवाई कारणम उत्षेपणम उसे उत्ेपण कहा जाएगा उत्ेपण नामक कर्म कहा जाएगा ये ध्यान में आया ना तो संयोग कार्य है असमय कारण बन रहा है या कर्म उत्पण नामक कर्म असमवय कारण बन रहा है। समवाई कारण ऊपर जाने वाला द्रव्य हाँ हाँ वो भी दिशा जो है द्रव्य हैं तो संयोग दुष्ट होता है ना तो ये जो ऊर्धव संयोग असमवायी कारणत्व रूप धर्म है ये केवल उत्षेपण नामक कर्म में ही रहेगा अपक्षेपनादि बाकी चार में नहीं रहेगा इसलिए अतिरिक्त वृत्ति नहीं कहा जाएगा द्रव्य आदि में भी इसे किसी में नहीं रहेगा असमविक कारण तो और उत्षेपण ये लक्षण हैं लक्ष्य हैं उनमें से प्रत्येक में रह रहा है इसलिए न्यून वृत्ति भी नहीं है और अतिरिक्त वृत्ति भी न होने से ऊर्धव संयोग असमवायी कारणत्व यह अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म हुआ उत्षेपण नामक कर्म विशेष का कर्म के भेद का और उसका लक्षण हो जाएगा ये कहा कि ऊर्धोदेश संयोग हेतु उत्षेपण अच्छा तो क्या जैसे क्या हुआ कोई हवाई हाँ ऊपर गया ऊपर ऊपर जो जा रहा है जहाँ ऊपर वाले दृष्टि से जहाँ गया था वहाँ से यदि नीचे आ रहा है तो अपक्षेपन कहलाएगा मान लो पच्चीस हजार किलो फीट ऊंचाई से उड़ रहा है लैंड होना है तो जब अपक्षेपण कहेंगे तो पच्चीस हजार फिट की ऊंचाई से 24 में आ गया तो अपक्षेपण हुआ चौबीस हजार में आया या चौबीस हजार नौ सौ निन्यानबे में आया तब भी उस दृष्टि से अपक्षेपण हुआ नीचे आ रहा है जहां था वहां से नीचे आ रहा है हाँ ओ जाने वाला द्रव्य वो जहाँ पहुँचा क्रिया करने वाला जहाँ है वो अवधि बनेगा ऊर्ध अध पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर की क्रिया जिस द्रव्य में हो रही है वह द्रव्य जिस स्थान में है उस स्थान की दृष्टि से ये दिशाएँ होती हैं अवधि कौन बनेगा उस स्थान जहाँ क्रियाकर्ता विद्यमान है कर्म करने वाला जहां विद्यमान है उस स्थान को अवधि माना जाएगा ऊपर की नीचे की पूर्व की पश्चिम की दक्षिण की उत्तर की उसकी दृष्टि से उस स्थान को लेकर के ऊर्ध अध का निर्धारण किया जाएगा ये हे हाँ? हाँ? हाँ? हाँ? तो कर्म होता है उसमें वेग में आता है द्वितीयादि पतन का कारणत्व असमवा कारणत्व और उसमें होता है आद्य पतन असमवा कारण गुरुत्व ये कहा जा रहा है गुरुत्व में और वेग में ये अंतर है और ये कर्म में असमय कारणत्व तो जो लक्षण कर्म का है वह जा रहा है वेग में तो वेग भिन्नत्व वे सती ये भी जोड़ना है साथ में जो वेग से भिन्न हो और उर्ध्वदेश संयोग अनुकूल व्यापारात्मक हो क्रियात्मक हो असम उसका उर्ध्वदेश का असमय कारण हो तो उसे कहा जाएगा वेग भिन्न ऊर्दोदेश संयोग असमायिक कारण उत्पण और वेग नीचे के ओर भी कारण बन जाता है ऊपर के ओर भी कारण बन जाता है हाँ तो इसलिए क्या होगा वेग को आ, दोनों के प्रति भी होने से मात्र शब्द जोड़ दो या तो ऊर्ध्देश संयोग मात्र असमवायिक कारणत्व उत्सेपणम तो वेग में मात्र पद जोड़ने से नहीं जाएगा वो वेग से जैसे ऊपर जाता है से वेग से नीचे भी आता है तो द्वितीय आदि ऊर्ध्वगमन के प्रति और इसके प्रति भी वो कारण बनता है अधोगमन के प्रति भी वो नहीं आएगा पतन तो क्रिया है ना वो वेग क्रिया में कारण बन रहा है वो ऊर्ध्गमन में भी वेग आ रहा है वेग से ऊर्ध्वागमन शीघ्र हो रहा है वो संयोग का कारण न बन करके संयोग का असामवायिक कारण जो ऊर्धमन या अधोगमन क्रिया है उसका कारण बन रहा है पतन का पतन तो क्रिया है वो संयोग नहीं है और ये जो है उत्सेपन ऊर्धोदय संयोग अनुकूल क्रिया है वो वेग जिसका असमवायिक कारण बन रहा है वह स्वयं यहाँ पर असमवायी कारण बन रहा है संयोग के असमवा कारण का असमवायी कारण बनता है वेग न कि संयोग का फिर वो परंपरा से वो होगा तो अलग बात है लेकिन साक्षात तो असमवा कारण वो क्रिया का है नीचे आने वाली क्रिया ऊपर जाने वाली जो क्रिया वेग से हो रही है तो जो वेग है असमविक कारण बनेगा क्रिया का संयोग का नहीं वेग से होने वाली क्रिया असमी कारण संयोग की बनेगी जो जो हाँ इसलिए वेग भिन्नत तो देने की भी जरूरत नहीं है का हाँ हाँ हाँ यानी संयोग का असमवायिक कारण जो क्रिया उसका असमवायिक कारण और उस क्रिया में भी द्वितीयादि क्रिया का असमवायिक कारण बन रहा है वेग हाँ और प्रथम का हो जाएगा उधर पतन पतन का तो गुरुत्व और ऊर्धोगमन का वो असमवायिक कारण इसमें जो द्रव्य में जो आ, क्रिया हो रही है और ऊर्ध्देश अनुकूल जो एक क्रिया हो रही है ना वही कारण बनेगी ऊपर जो जा रहा है प्रथम प्रथम जो ऊर्ध्वगमन हो रहा है उसका समुवाई कारण तो द्रव्य ही है असमय कारण कौन हो जाएगा तो वेग तो द्वितीय आदि का होगा हाँ इसलिए वहां जो है असमवा कारण क्रिया को ही माना जाएगा वो और एक क्रिया है क्रिया क्रिया, क्रिया के प्रति असमी कारण बन जाती है प्रयत्न भी प्रयत्न नाम का जो गुण है प्रयत्न हो रहा है ना कृति उस द्रव्य में होने वाली जो कृति उस कृति से वो कृति भी कृति कहते हैं प्रयत्न को वो गुण है असमिक कारण हमेशा या तो गुण या तो कर्म ही होता है समूह कारण द्रव्य ही होता है असमय कारण यदि किसी का बन रहा है तो या तो प्रयत्न रूप गुण होगा यानी गुण या कर्म दोनों में से कोई ना कोई होगा वेग भी गुण है तो प्रथम ऊर्ध्वगमन का कारण कौन होगा प्रयत्न असमविक कारण और समूह कारण तो वो द्रव्य होगा जो जा रहा है उसी में वो ऊर्ध्वगमन रूप क्रिया भी हो रही है समवाय सम्बन्ध से और उसी में वो समवा संबंध से रहेगा प्रयत्न भी यद्यपि प्रयत्न आत्मा आत्मा का ही विशेष गुण है आत्मा का ही विशेष गुण बताया कि प्रयत्न कितने में बताया और स्काय जाता है ऊपर जो जो भी जा रहा है सैटेलाइट आदि वो आत्मा है क्या तो उसमें प्रयत्न कैसे हो रहा प्रयत्न को आत्मा मात्र बताया कि पृथ्वी आदि समेत हाँ आत्मा का विशेष गुण बताया ना प्रयत्न को इसलिए कौन होगा रहेगा प्रयत्न आत्मा में ही तो आत्मा के प्रयत्न से वो जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ये आत्मा है ना वो यहाँ बैठकर के भी सैटेलाइट का वो संचालन कर रहे हैं ना कौन सा चित्र किस समय चाहिए अमेरिका का चाहिए तो अमेरिका के ओर उसको कैमरे को करके उसका चित्र अपने बैंगलोर में ले लेते हैं चीन का चाहिए तो चीन का पाकिस्तान का चाहिए तो पाकिस्तान का तो उसका संचालन कर रहे हैं यही लोग ये आत्मा प्रेक्ण तो प्रेक्ण। हाँ उसमें वो जो क्रिया डालेंगे उसमें इनके प्रयत्न से जो क्रिया हो रही है वह क्रिया ऊर्ध्व गमन रूप क्रिया का असमवाय कारण बनेगी और इनका प्रयत्न उसमें जो क्रिया हो रही है उसके प्रति कारण बनेगी कोई सैटेलाइट आदि छोड़ा है तो उसमें जो ऊर्ध्व गन अनुकूल क्रिया होगी उस क्रिया का निष्पादक रहेंगे उसके जो ऑपरेट करने वाले सैटेलाइट को ऑपरेट करने वाले वो निमित्त कारण बन जाएंगे और उससे वो उर्ध जिधर उनको भेजना है ऊपर भेजना है तो ऊपर इधर भेजना है तो इधर जिधर भी भेजना है और उस प्रथम प्रथम ऊपर जाने के ओर या पश्चिम की ओर जाने के ओर या दक्षिण के ओर जाने के जहाँ भी जा भेजना है उनको उसको और जाने की सैटेलाइट में जो प्रथम क्रिया हो रही है उस प्रथम क्रिया का समवायिक कारण तो हुआ सैटेलाइट ही और असमवायिक कारण हुआ उसमें होने वाली जो क्रिया एक ऐसी बैठे बैठे क्रिया उसमें होती है इंजन स्टार्ट होता है न स्टार्ट होने पर उसका जो इंजन का ये करना है पार्ट जो है ऊपर जाने के लिए ये किया जाता है वो गेयर डाल दिया मान लो तो उससे वो ऊपर चला जा रहा है गेयर डालना ये तो ऑपरेटर का काम है लेकिन गेयर पढ़ना और उससे प्रेरित होना ये तो उसमें होगा ना सैटेलाइट में वो जो वो वो क्रिया हुई वो ऊर्द्वगमन की असमवा कारण होगी क्योंकि ऊर्ध्गमन रूप कार्य और उसका असमवा कारण एक में रहना चाहिए समवाय समान से तो ऊर्ध्वगमन तो सैटेलाइट में हो रहा है और ये तो अपने बैठे हुए हैं प्रयोगशाला में ऑपरेटर उनमें यदि होने वाला प्रयत्न असमवा कारण मानेंगे तो संवेत नहीं है ना उसमें क्रिया अलग में समवेत है असम असामवा कारण अलग में समय तो कार्य न कारण न हुआ एक अस्मिन अर्थे समय तम यह नहीं बनेगा ना इसलिए उसी में जो क्रिया हो रही है वो इंजन में इंजन का स्टार्ट होना और स्टार्ट होकर के ऊपर की ओर उठना उसके लिए ज़रूरी जो क्रिया है वो भी उसी सैटेलाइट में हुई और वह क्रिया प्रथम ऊर्ध्वगमन का असमय कारण बनी ये मानना पड़ेगा ठीक ओम